सुबालोपनिषद यह उपनिषद शुक्ल से संबद्ध है इसमें कुल सोलह खंड हैं, जिसमें प्रश्नोत्तर शैली में अध्यात्म दर्शन के गूढ़ विषयों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है पहले दूसरे खंड में रैक व ऋषि के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ने सृष्टि प्रक्रिया के शुभारंभ तथा विराट ब्रह्म द्वारा सभी वर्णों प्राणों वेदों वृक्षों पशुओं प्राणियों आदि के सृजन का उल्लेख है तीसरे खंड में आत्म तत्व का स्वरूप तथा उसको जानने का उपाय बताया गया है चौथे खंड में हृदय के मध्य भाग में आत्मा की संस्थिति जो बहत्तर नाड़ी समूहों में विद्यमान बताई गई है पंचम खंड में अजर अमर आत्मा उपासना का उल्लेख चपचू श्रोत्र नासिका जिह्वा त्वचा मन बुद्धि अहंकार चित्त वाक हाथ पैर पायु अर्थात गुदा उपस्थ जन्नेन्द्रिय आदि के उपलक्षण के साथ किया गया है छठवें खंड में चपचू श्रोत्र घ्राण जिह्वा आदि तथा आदित्य रुद्र वायु आदि ऋग्वेद सामवेद आदि सभी नारायण रूप हैं ऐसा कहा गया है सातवें खंड में पृथ्वी जल वायु तेज आदि में विद्यमान उस चेतना का उल्लेख जिसे पृथ्वी जल तेज वायु मन बुद्धि आदि जान नहीं पाते वह भी नारायण का प्रतिरूप है आठवें खंड में हृदय गुहा में विद्यमान आनंद रूप आत्म तत्व का उल्लेख है नौवें खंड में समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं यह पूछे जाने पर चक्षु श्रोत्र नाशिका आदि से होते हुए अंततः तुरी में विलीन होते हैं यह कहा गया दसवें खंड में सभी किस्में प्रतिष्ठित हैं इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न लोकों के रूप में बताते हुए अंत में आत्म स्वरूप परब्रह्म में प्रतिष्ठित बताया गया है ग्यारहवें खंड में शरीर से आत्मा के उत्क्रमण का क्रम उल्लिखित है बारहवें और तेरहवें खंड में सन्यासी मोक्षार्थी के आहार विहार और चिंतन भनन का ढंग वर्णित है चौदहवें में एक दूसरे के अन्न भक्ष का उल्लेख करते हुए मृत्यु को परम देव के साथ एकाकार बताया गया है पंद्रहवें खंड में विज्ञान सब आत्म तत्व के शरीर के उत्क्रमण के बाद किसे दग्ध करता है इस परंपरा का उल्लेख है प्राण अपान ज्ञान उदान आदि के क्रम में अंततः मृत्यु को भी दग्ध कर देता है यह बताते हुए कहा गया है कि उस समय न सत रहता है न असत और न सद असद इसी को निर्वाण मुक्ति विद्या कहा गया है सोलहवें खंड में इस उपनिषद की महत्ता और फल फलश्रुति का वर्णन करते हुए बात समाप्त की गई है शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णात्नम्यते पुर्ण पूर्णस् पूर्णमाताज पूर्णमेवावशिष्य ओ शांति शांति शांति हरि ओ प्रथम खंड तदाहू कि तस्म सहोवाच नीती ऋषियों की सभा में ऋषि प्रमुख ऋषि के द्वारा सृष्टि के संदर्भ में प्रश्न किए जाने पर कि सृष्टि के पूर्व क्या था घोरांगिरस ने कहा सृष्टि के पूर्व न सत था न असत और न सदसत था तस्तम संये तमसो भूताकाश महाकाशावायुर्वा अग्निअग्नेोद्य पृथ्वी। इसके बाद क्या क्या उत्पन्न हुआ इस प्रश्न के उत्तर में ने कहा सर्वप्रथम आदि से। तम की उत्पत्ति हुई तम से भूत आदि अर्थात अक्षर अव्यक्त अहंकार आदि का आविर्भाव हुआ भूत आदि से आकाश आकाश से वाय। द्वाय। वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई तदंडम संभव तत्म शर्मात्रुषिवा द्विधा करो दधस्ता मुपरिष्टाद आकाशम मध्य पुरुषो दिव्य सहस्रशेषा पुरुष सहसाक्ष सहस्रपा सहस्रबाति यही सब मिलकर ब्रह्मांड रूप अंड हो गया इसमें एक संवत्सर अवधि विशेष तक स्थित होकर पुरुष ने इसे दो भागों में विभक्त कर दिया नीचे का भाग पृथ्वी और ऊपर का भाग आकाश हुआ इन दोनों के मध्य में सहस्त्र शिविर वाला सहस्त्र नेत्रों वाला सहस्त्र पैरों और सहस्त्र बाहों वाला दिव्य पुरुष विराट पुरुष प्रकट हुआ सोग्रे भूता नाम मृत्युम आश्रयम त्रिशिरस्कम त्रिपादम खंडपरशुम उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु जो सृजा जिसका स्वरूप तीन नेत्रों वाले रुद्र तीन मस्तक वाले और तीन पैरों वाले खंड पर का था तस्य ब्रह्मा विभेति स ब्रह्म सप्त पुत्रा असृजते हैं विरजा विराज सप्तमान असृजन्ते हैं प्रजापत अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर वह अर्थात ब्रह्मा भयभीत हुए तब रुद्र ब्रह्मा में ही प्रविष्ट हो गए तदनंतर उन्होंने ब्रह्मा ने सात मानस पुत्र उत्पन्न किए उन सात पुत्रों ने पुनः सात विराट मानस पुत्रों को जन्म दिया वे सात पुत्र ही प्रजापति हुए ब्राह्मणों से मुखमासीदूराजन्यू तदस्य दैस्य पद्भम शुद्रो अजाजत चंद्रमा मनसो जातचात श्रोत्राद वायुश्च प्राणते इस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण दोनों बाहों से क्षत्रिय दोनों जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए मन से चंद्रमा चक्षु से सूर्य श्रोत्र से वायु तथा प्राण और हृदय से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है द्वितीय खंडादाक्ष रास गास्त्र पर्वतालोम भ्य ओषधि वनस्पत लाटा क्रोधजो रुद्रो जायते उस पूर्ववर्णित विराट के अपन वायु से निसाद, यक्ष राक्षस और गंधर्व अस्थियों से पर्वत रोमों से ओषधि वनस्पतियाँ और क्रोध अर्थात युक्त ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए तस्त मह तो भूतस निश्वसित में धग्वेदोंजुर्वेद साम शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त चन्दो ज्योतिषा अनम न्याय मीमांसा च व्याख्याना च चूतानी वह विराट पुरुष महान भूतरूप है उसके निःश्वास ही ऋग यजु शाम अथर्व शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष शास्त्र न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र व्याख्यान उपव्याख्यान और सभी प्राणी है हिण्यज्योतिमात्मा क्षिं भुवना विश्वा आत्मा दिधा करो दधेन स्त्रीअर्धेन पुषो दूसरा देवा नृजदिर्भुवा ऋषिण्क्ष ग्रामीण नारण्या पशून सृजदीतरा गौरी तरो नडवाणितरोतरा भी गर्द भीतरो गर्द इतरा विश्वम भरी तरो वह अर्थात विराट हिरण्य अर्थात स्वर्ण के समान ज्योतिर्मय है उसमें यह आत्मा अर्थात प्रत्यगात्मा और समस्त लोग अवस्थित है उसने अपने दो भाग किए जिनमें आधे से स्त्री और आधे से पुरुष प्रकट हुआ उसने देव होकर देवों का सृजन किया ऋषि होकर ऋषियों का सृजन किया इसी प्रकार यक्ष राक्षस और गंधर्वों को बनाया तत्पश्चात ग्रामों तथा अरण्यों में रहने वाले पशुओं का सृजन किया इनमें कोई गाय कोई बैल कोई घोड़ी कोई घोड़ा कोई गधा कोई गधी कोई सबका पालन करने वाली और कोई सबका पालन पालक हुआ सोमते वैश्वा नरो भूवा सन्दब्ध्वा सर्वाणी भूता पृथिव्यसु प्रलीयत आपस्तेज प्रलीय तेजो वाजौ विलीये वाजुराकाशे विलीयत आकाशमींद्रििए्रििया तन्मात्रु तूताद विलीयनते भूता विलीये महानभ्यक् विलीयते, विलीयते अभ्यक्तम्क्षर विलीये अक्षर तमसी विलीये तम परे देंी पर सन्नासन स सदी तवाणाशासनि वेदाशासनि वेदुशासन अव अर्थात विराट पुरुष द्वैश्वा नराग्नि होकर समस्त प्राणियों को जला देता है यह पृथ्वी जल में लय हो जाती है जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में आकाश इंद्रियों में इंद्रियां तन्मात्राओं में तन्मात्राएं भूतादि अर्थात अहंकार में अहंकार महतत्व में महतत्व अव्यक्त में अव्यक्त अक्षर में अक्षर तमस अर्थात अज्ञान में दय हो जाता है और तमस परमदेव अर्थात परमेश्वर में एकाकार हो जाता है इसके पश्चात न सत रहता है न असत रहता है और न सत असत का सम्मिलित रूप रहता है यही निर्माण का अनुशासन है और यही वेद का अनुशासन एवं शिक्षा है